विनय त्रिका विनयावली रामेचो स्वाभि रेख दूसरी नखाचो। देह जीव जोग के सखाम सा ताचो। कि सार मनिकनक संगल बीच बीच काचो दीन की बाप आप ही बहुरी हे, हे महाराज श्री रामचंद्र जी आपको छोड़कर मेरा सच्चा हेतु और कौन है मैं अपने स्वामी सही सभी से कहता हूँ उसे सुन समझकर यदि कोई और बड़ा हो तो दूसरी लकीर खींच दीजिए शरीर और जीवात्मा के संबंध के जितने सखा या हेतु मिलते हैं वे सब असत मिथ्या टाकों से मिल हुए हैं संसार के सभी संबंध मायक हैं विचार करने पर ये सखा कले केले के पेड़ के सार के समान है जैसे केले के पेड़ को छिलने पर छिलके ही निकलते हैं वैसे ही संसार के सारे संबंध भी सारहीन केवल अज्ञान जनित ही है ये वैसे ही सुंदर जान पड़ते हैं जैसे मणि सुवर्ण के सहयोग से बीच बीच में क्षुद्र कांच भी शोभा देता है हे बाप जी इस दिन की लिखी विनय पत्रिका को तो आप स्वयं ही पढ़िए किसी दूसरे से न पढ़वाइए तुलसीदी ने इसमें अपने हृदय की सच्ची बातें ही लिखी है इस पर पहले आप अपने दयालु स्वभाव से सही बना दीजिए फिर पीछे पंचों से पूछिए पवन सुवन ऋपु भरत लाल लखन दीन की निज निज अवसर सुध किए बलि जाऊदास आस पूजि हैं खास खी की राज द्वार भली सब कहे साध समीचीन की सुखित सुजत साहिब कृपा स्वारथ परमारथ गति भये गति भी की समय सम्हार सुधार भी तुलसी मलिन की प्रीति रीत समझाई के पाल ही परमित पराधीन की हे पवन कुमार हे शत्रुघ्न जी हे भरतलाल जी हे लखनलाल जी अपने अपने अवसर से मौका लगते ही इस दिन तुलसी को याद करना मैं आप लोगों की भलैया लेता हूँ आपकी कृपा पूर्वक ऐसा करने से इस सर्वथा दुर्बल दास की आशा पूरी हो जाएगी फिर रघुनाथ जी मेरी पत्रिका पर सही कर देंगे राज दरबार में सच्चे साधुओं की तो सभी अच्छी कहते हैं इसमें क्या विशेषता है किंतु यदि आप लोग इस शरणा शरण रहित दीन की सिफारिश कर देंगे तो इसको भगवान की शरण मिल जाएगी आपको पुण्य होगा और सुंदर यश फैलेगा आपके स्वामी आप पर कृपा करेंगे क्योंकि वह दिनों पर दया करने वालों पर स्वाभाविक ही प्रसन्न आपके स्वार्थ और परमार्थ दोनों बन जाएंगे इसलिए अवसर देखकर मौका पाते ही इस पतित तुलसी की बात सुधार औसत देख कराधीन के प्रेम की रीति की हृदय को समझा कर कह देना मा रुचमन रुचि भरत की लख लखन कही है कलिकालहू नाथ नाम सो परतीत प्रीत एक किंकर की निबी है सकल सभा सुन लय उठी जानी रीत रही है कृपा गरीब निवाज की देखत गरीब को साहब बाँ गही है दिया से राम कहो सत्य है सुधि मैं हूँ लही है मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ सही है भगवान श्री राम का दिव्य दरबार लगा है प्रभु जगत जन्य श्री जानकी जी के सहित अलौकिक रत्नझटित राज सिंहासन पर विराजमान है हनुमान जी प्रेम हुए नाथ की ओर अनं दृष्टि से निहारते हुए चरण दबा रहे हैं भरत जी लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी अपने अधिकार अनुसार सेवा में संलग्न हैं उसी समय तुलसीदास जी की विनय पत्रिका पहुंची तुलसीदास जी की प्रार्थना सबको याद थी भक्त प्रिय मारुति श्री हनुमान और भरत ने धीरे से लक्ष्मण से कहा कि बड़ा अच्छा मौका है इस समय तुलसीदास की बात छेड़ देनी चाहिए लक्ष्मण जी ने उनके रूख देखकर प्रभु की सेवा में विनय पत्रिका पेश कर दी हनुमान जी और भरत जी का मन और उनकी रुचि को देखकर लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि हे नाथ कलयुग में भी आपके एक दास की आपके नाम से प्रीति और प्रतीति निभ गई देखिए उसकी यह सच्ची विनय पत्रिका भी आई है इस बात को सुनकर सारी सभा एकमत से कह उठी कि हाँ यह बात सर्वथा सत्य है हम लोग भी उसकी रीति जानते हैं गरीब निवास भगवान श्री राम जी की उस पर बड़ी कृपा है स्वामी ने सबके देखते देखते उस गरीब की बाह पकड़ उसे अपना लिया है सबकी बात सुनकर श्री राम जी ने मुस्कुरा कहा कि हाँ यह सत्य है मुझे भी उसकी खबर मिल गई है श्री जनक नंदिनी जी कई बार कह चुकी होंगी क्योंकि गोसाई जी पहले उनसे प्रार्थना कर चुके हैं बस फिर क्या था अनाथ तुलसी की रची हुई विनय पत्रिका पर रघुनाथ जी ने अपने हाथ से सही कर दी अपनी बात बनने पर मैंने भी परम प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में सिर टेक दिया सदा के लिए शरण हो गया श्री सी सीतामस्तू